वीडियो में साफ दिख रहा था कि साजिद खान को दो लोग पकड़ कर जबरन गाड़ी में बैठाने की लेकिन उनका शरीर काफी लंबा चौड़ा मालूम हो रहा है ऐसा लग रहा था की वो दोनों जिम वगैरा भी करते है गाड़ी का रंग काला था और ये कोई सेडान मालूम पड़ रही थी पूरा काम तकरीबन दस सेकंड के भीतर ही खत्म हो रहा था इस वीडियो को विक्रांत और नैना ने दो तीन बार रीप्ले करके भी देखा वो दोनों बारीकी से वीडियो में दिखने वाली एक एक चीज की पड़ताल कर रहे थे उन दोनों किडनैपर्स ने स्पोर्ट्स सूट पहन रखा था चेहरे ढके हुए थे यहां तक कि यह भी नहीं पता चल रहा था कि उनके सिर के बाल कैसे हैं। लेकिन उनकी शारीरिक गठन को देखकर ये कन्फर्म था कि दोनों ही आदमी थे और दोनों काफी लम्बे चौड़े थे दरअसल विनीता की कार में जो कैमरा लगा हुआ था उसमें जमीन से तकरीबन तीन फीट ऊपर की फुटेज दिखाई पड़ रही थी इस वजह से कार का नंबर प्लेट नहीं नजर आ रहा था लेकिन कार का रंग मॉडल देखकर ब्लैक ब्लैक तो मुश्किल काम है विक्रांत को फिर अचानक से याद आया कि मंजू को चाकू पीछे से मारा गया था यानी कि मर्डर काफी थे उन्होंने बिना कोई रिस्क लिए पीछे से बार किया जबकि ज्यादातर मर्डर में कातिल चाकू आगे से ही मारता है दूसरी बात लाई डिटेक्टर से पता चला था कि मंजू के मर्डर में पांच से ज्यादा लोग शामिल थे इन सब आंकड़ों से विक्रांत अनुमान लगा रहा था कि मंजू के मर्डर में और भी काफी सीक्रेट अभी छुपे हुए हैं। उसका मर्डर काफी प्लानिंग के साथ किया गया था कातिल तक पहुंचने के लिए काफी तहकीत करनी होगी विक्रांत मुझे एक बात समझ नहीं आई वीडियो देखने के बाद नैना काफी असमंजस में थी उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा तुम्हें कैसे पता चला? तुम खुद अभी पहली बार ये वीडियो देख रहे हो आखिर तुम्हें ये कैसे पता चला कि उसकी कार के कैमरे में ये हुई है? ओह मैं मैंने तुम्हें बताया ना कि मेरा कनेक्शन ऊपर तक है मुझे मेरे एक खास तांत्रिक दोस्त ने बताया वो बहुत बड़ा तांत्रिक है ओ, अब मैं समझी नैना ने विक्रांत की तरफ मुस्कुराते हुए देखा ये औरत क्या नाम था इसका विनीता हाँ तो विनीता ने जब अपनी कार के सीसीटीवी फुटेज में ये देखा कि कोई साजिद खान को किडनैप करके ले जा रहा है तो उसने तुरंत ही पुलिस को फोन करने का सोचा अगले पल नैना ने कन्फ्यूज होते हुए पूछा लेकिन ये ये बताओ उसने पुलिस स्टेशन में सिर्फ तुम्हें ही क्यों फोन किया वो किसी और को भी तो कर सकती थी ना बताओ बताता हूँ लेकिन पहले तुम मुझे एक केस दो विक्रांत ने बड़ी बेशर्मी के साथ जवाब दिया बकवास बंद करो वरना मुंह तोड़ दूंगी नैना ने गुस्से से विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा ओ बेबी ऐसे करोगी अब चलो चलो जल्दी से दे दो यहाँ तो कोई देख भी नहीं रहा है विक्रांत की की कोई सीमा नहीं थी नैना ने अपनी मुट्ठी बांध ली मानो अब वो अगले ही पल धक्का मार के विक्रांत को गाड़ी से बाहर फेंक देगी लेकिन तभी विक्रांत ने बात बदलते हुए कहा अरे ये सब छोड़ो पहले काम की बात करते हैं विक्रांत ने बड़ी चालाकी से नैना का ध्यान भटका दिया नैना भी काम का नाम सुनते ही अपना गुस्सा भूल गई और बड़ी एकाग्रता से विक्रांत को सुनने लग गई है ना भले ही हमें ये वीडियो फुटेज मिल गया है हो सकता है कि हम इसकी मदद से साजिद के किडनैपर को भी पकड़ लें लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम इतनी आसानी से मंजू के कातिल तक पहुंच सकते हैं। मुझे जहां तक लगता है कि मंजू का मर्डर काफी प्लानिंग के साथ किया गया है इस मर्डर केस के पीछे जो भी हो इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आने वाला है एक बात तो श्योर हो गई है कि साजिद को इस मर्डर केस में बली का बकरा बनाया गया है हमें अब ये बैग प्रूफ के साथ अनाउंस कर देना चाहिए ना विक्रांत को सीरियसली बात करते सीरियस हुए हाँ, बड़ी करते हुए कहा तुम, तुम सच में अनाउंस करना चाहती हो फिर फिर हमारे सीक्रेट मिशन का क्या होगा तुम किसी छुपे ही गद्दार को खोज रही थी निक्रांत नैना पर तंज कस रहा था नैना भी इस पर कुछ नहीं बोल सकी अगले पल विक्रांत ने अपना टोन बदलते हुए बेहद सीरियस होकर कहा नैना हम अभी अनाउंस नहीं कर सकते है भले ही तुमने मुझसे झूठ बोला था और मुझे बेवकूफ बनाया था लेकिन इस वक्त अगर तुम ये बात सबसे जाहिर कर दोगी तो तुम्हारे लिए ही मुसीबत खड़ी हो जाएगी क्या मतलब मैं समझी नहीं नैना ने कन्फ्यूज होते हुए कहा देखो किडनेपिंग और मर्डर केस के लिए तो रमाकांत ने सब कुछ कबूल कर लिया है अब उसे फांसी भी होने वाली है अब अगर मंजू के मर्डर में भी उसका हाथ रहा होता तो ये भी बता चुका होता मतलब कि किडनैपिंग केस का मंजू के मर्डर से कोई लेना देना नहीं है अब इधर यह सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास आ गया है इससे भी क्लियर हो गया है कि मंजू के मर्डर में साजिद को भी बस बली का बकरा बनाया जा रहा है अब सवाल यह है कि क्या मंजू का मर्डर उन्हीं दोनों आदमियों ने किया है जिन्होंने साजिद को किडनेप किया था हाँ बिल्कुल और कौन हो सकता है नैना ने विश्वास के साथ कहा विक्रांत हंसा अगर ऐसा है तो फिर ये जान लो कि मंजू का मर्डर करने के लिए बहुत बड़ी साजिश रची गई है इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि तो इतनी ऑफिसर का मर्डर करना और मौके के तुरंत ही किसी बलि के बकरे को पकड़ कर लाना यह सब कोई मामूली काम नहीं है इसके लिए काफी प्लानिंग करनी पड़ी होगी अब मुझे यहाँ से तुम्हारी दो बातें बिल्कुल सही लग रही है जो तुमने पहले कही थी कौन सी दो बातें नैरा ने, ने, ने होते हुए कहा हड़बड़ाहट में उसे खुद के द्वारा कही गई बात भी याद नहीं रही थी पहली बात ये के मर्डर केस के पीछे काफी डेंजरस लोग हैं और अगर हमने जरा सी भी लापरवाही की तो हमें जान से हाथ धोना पड़ सकता है विक्रांत ने नैना से नजर मिलाते हुए कहा और दूसरी बात ये के इस केस में जरूर कोई ना कोई पुलिस का आदमी भी इन्वॉल्व हो सकता है हाँ नैना को अब जाकर थोड़ी राहत हुई इसका मतलब ये है कि अब हमें सीक्रेटली इस केस पर काम करना होगा लेकिन हम ऐसा कैसे कर सकते हैं साजिद खान को पहले ही पुलिस अरेस्ट कर चुकी है जल्द ही उसे सजा सुनाकर जेल भी भेज दिया जाएगा और हम उस बेगुनाह को सजा कैसे दिलवा सकते मंजू का मर्डर कोई बेहद शातिर अपराधी था और उससे निपटने के लिए विक्रांत को कोई बेहतर प्लान बनाना था इस दौरान उसे नैना बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया वो विक्रांत को बस ध्यान से देखती रही दो मिनट तक सोचने के बाद विक्रांत ने नैना से कहा नैना हमें छुपाना नहीं है मुझे लगता है कि मंजू के मर्डरर को पकड़ने का काम हमें छुपाकर नहीं करना चाहिए स्ट्रेंथ इज मेरे और हमारे केस में हमें इसी रूल पर काम करना होगा स्ट्रेंथ इज मेरे नैना ने कन्फ्यूज होते हुए कहा विक्रांत ने हंसते हुए कहा देखो नैना हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमें सब सबको बता देना चाहिए सबको पता लग जाना चाहिए कि मंजू के मर्डर में साजिद खान को बस बली का बकरा बनाया गया है असली मर्डरर तो कोई और ही है